नमस्कार ये वीडियो है मास मूवमेंट के ऊपर कि हम राइट टू रिकॉल के कानून भारत में लाना कैसे लाना चाहते हैं तो पहले लाना शुद्धकार्य क्या हुआ कि हम कैसे दर्जेदार में छक्का लगाते हैं मतलब कि हम ऐसे क्या प्रायोजन होंगे कि जिससे कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ये कानून गजेट में छापने के लिए कन्विंस जा हो जाए या मजबूर हो जाए तो उसमें से जो भी ठीक हो तो नागरिकों को क्या करना चाहिए कि जिसने कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री प्रस्तावित राइट टू रिकॉल के कानून जो है राइट टू रिकॉल सीएम राइट टू रिकॉल पीएम राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट जजों से तो मास मोमेंट जो ऊपर मेरा पूरा एक वीडियो टेप अलग से है उधम सिंह बेस्ड मास मोमेंट कि हमारे जो मास मोमेंट में मेन कॉन्सेप्ट है अहिंसा मूर्ति महात्मा उधम सिंह का पर कुछ जो प्रश्न आए उसके संबंध में उसका जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो जो मेन प्रश्न आया वो ये कि अन्ना का मा� आप कैसे मांगते हो कि successful होगा तो उसके संदर मेरा जवाब है कि प्रताम अन्ना का mass movement एक pseudo mass movement था सर से पाउं तक एक pseudo mass movement था Multinational company उने TV channel को पैसा दिया क्योंकि Multinational company को लोगपल का कानून चाहिए था बाबा रम्दे को गिराना था तालेध रड़ को रखा द マスモメントは、マスモメントは、マスモメントは、マスモメントは、マスモメントは、マスモメントは、マスモメントは、マスモメントは、マスモメントは、マスモメントは、マスモメントは、は、マスモメントは、ママスモメメンは、マスモメントは、マスモメントは、ママスモメメントは、マスモメントは、マスモメントは、マスは、マスモメントは、マスモメントは、マスモメ アナティマスモメント、メリーマスモメント、セブル、m ナディナディ、アニー、ウォーサフォルオペア、アニー、ヤサフォルオペア、サフブマスメント、ソロマス o メント、ドータロセキ、i ュースメント、アンティマスモ p ント、パセル、アアティブリエント。ヤディキ、ティビスチョー、ウォーカノン、サマスケニー、アイヤー、カノント、アナティト、ラフォーカ、アティブリト、セプ उसमें से हजार लोगों ने भी पढ़ा नहीं था क्यों पढ़ा नहीं था क्योंकि अन्ना और जो छोटे अन्ने थे उन्होंने कभी एक्टिविस्ट को ये प्रॉम्प्ट नहीं किया आग्रह नहीं किया कि आप कानून का ड्राफ्ट पढ़ो जो 40 पेज का लोकपाल कानून है उसकी बात कर रहा हूँ दो पेज की समरी है वो तो सब कुछ झूठ है draft は、その時に、プレイリッドのフォロジーのように、プレイリッドのように、プレイリッドに、プレイリッドのように、プレイリッドのように、プレイリッドのように、ミリアン・ポカカダ、ドルナ・ポカリポジャン、キアナ・マコワネ、アナ・マコワネ、アナ・プラシャチャー、ドルカディザ、アナ、エグレオ・ポペ、アナ・カシャティ・キラネ、アナ・プラシャチャー、キラフルーティー、ラライティー、プラティ और कार्यकर्ता को इस तरह से उकसाया गया कि भई अन्ना को फॉलो करो बर्स्ताजार खत्म हो जाएगा अन्ना को फॉलो करो देश आगे आ जाएगा लोकपाल को लाओ बर्स्ताजार खत्म हो जाएगा लेकिन कार्यकर्ताओं ने कभी लोकपाल का ड्राफ्ट करने को उन्हें प्रेरित नहीं किया गया जबकि जो राइट टू रिकॉल ग्रुप ह� プラジャークルな人は、一つの人は、一つの人は、一つの人は、一つの人は、一つの人は、一つの人は、一つの人は、一つの人は、一つの人は、一つの人は、一つの人は、一つの人は、 उसमें से आप 1000 या 2000 को randomly choose करो या 10-15 को randomly choose करो और उनको लोकपाल का 40 पेज का कानून दिखा और बोलो कि कि ये 20 वां पेज हमें समझाओ तो पहले तो वो 40 पेज का, का कानून उन्हें देखा ही नहीं होगा अधिकतर लोगों ने तो वो दो पेज के कानून को ही समरी मानते तो वो झूठ ही इतना फैलाया गया कि दो पेज 私たアは今日のパンソースを紹介していました。今日は 301.htm を紹介してください。これを紹介てください。これを紹介してください。これを紹介てください。 दो तीन दिन में आपको इसके एक एक क्लोस के बारे में information दे कि यह क्लोस नौ रखा गया, यह क्लोस नौ रखा गया, इससे क्या फारिदा है बगएरा तो यह पूरी movement है वो draft centric है, है जबकि अन्ना की movement है वो draft centric में की illusion of draft था दोनों में फरक है अन्ना ऐसे 40 page के लोग� लेकिन वो ड्राफ्ट कभी उन्होंने लाइन बाय लाइन पढ़ा नहीं कार्यकर्ताओं के सामने आप मुझे अन्ना का या छोटे अन्नो का एक भी वीडियो दिखा लो जिसमें वो 40 पेज का ड्राफ्ट पेज बाय पेज पढ़ रहे हो जैसे बहुत सारे मेरे वीडियो हैं उसमें राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का डेट पेज का एक्टिविस्ट को एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ड्राफ्ट है वो कैसे प्रधानमंत्री की कचरे का भ्रष्टाचार कम करेगा प्रधानमंत्री की जो प्रधानमंत्री एजेंट बन जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों की वो प्रक्रिया वो ट्रेंड कैसे कमजोर पड़ेगा और प्रधानमंत्री एजेंट बनने के बजाय वाइस वाइस बनने के बजाय भारत के प्रधान को पढ़ने को प्रेरित नहीं किया गया। उसके बाद मुख्य फर्क आता है कि अन्ना की मुमेंट में जो मेन पीस था जनलोकपाल, वो मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए बना था। आम नागरिकों के हित की कोई बात ही नहीं थी उसमें। मल्टीनेशनल कंपनियों की आज प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पूरे देश में 14,000 लोगों को रिश्वत パンサー・アー、uh, uh, ・ハメレオテー・オム・エドティン・クチュー・ポリティカリー・ヘビウェイト・オテー・エストラ0 0ー・ハレジ・ジレメン・0ャ0ピス・ロボテー・ジョキ・カフィ・テー・オテー・トゥ・サ0 0ジレメン・トゥ・サ0 0 0ハオテー・ェイト・オエエエエエエエ0 0 0エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ0 0エエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエエ 10もしもしも人もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしものもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしも अन्ना ने राइट्टोरी को लोकपाल का विरोध किया तो कि यदि राइट्टोरी को लोकपाल होता अब ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि अन्ना ने और जो छोटे अन्ना थे उन्होंने राइट्टोरी को लोकपाल का क्यों विरोध किया यदि वो पब्लिक की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं या तो वो नागरिकों के सेनानी थे जैसे � कि दरखास्त का वो इतना विरोध नहीं करते, जबकि right to recall का विरोध किया गया, शर्यंत्र किया गया कि हम right to recall बाद में लेने वाले, बाद में कब अगले जन्म में, और कहने के लिए तो उन्होंने ये भी बोला था 2004 में कि हम जैसे ही right to information का कानून पास होगा, उसके बाद हम right to recall information commissioner पे मुहिम छेड़ेंगे, सात साल हो गए उस ब ローパーとローパー、multinational company のエージェントに対して、中国のエージェントに対して、テーブルを取り入れて。ローパーとは、自然の centralisation のパワーと、パワーが行きつけたら、マティン・リカーンと、マティン・リカーンと、マティのリカーンと、マティン・リカ2ンと、マティン・リカーンと、マティン・リカーンと、マティン・リカーンと、マティン・リカーンと、マティン・リカーンと、マティン・リカーンと、マティン・リカーンと、マティン・リカーンと、マティン・リカーンと、マティン・リカーンと、マティン・リカー アマレメ、ヤカノンと、ライトリコーカーノン、エマーシアンカーノン、オムティーナション、コミューケーニバー。ウアマーニューケーニバー、ライトリコー、パワーシータ、アマーニカーノレタイト、PM、Supreme c o u r t j u s CM、ICORT,JUST、RESERVENT、DOVERNATON、ノーマネシリカーション。アウトクラスムメファラタジャータイト、キジャパン、モティーナション、コミューケーニバー、ジャパン、キジャパン、 カリアカタイトロポケバレリアーレイ。と、もう一度、タコスラシューオペア、ジャンプスケジャンロパー、um、キャンプスケジャンロパー、キャンプスケジン、キャンプスケジン、キャンプスケジン、キャンプスケジン、キャンプスケジン、キャンプスケジン、キャンプスケジン、キャンプスケジン、キャンプスケジン、キャンプス आप एक ड्राफ्ट पढ़ने के बाद चक्कर में आ जाएंगे कि भाई ये क्या लिखा है इसमें और जब समझ जाओगे तो बोलेंगे कि भाई ये ऐसा क्यों लिखा? इसको इसको सरल तरीके से लिखने के पंच तो दस तरीके थे जिसके द्वारा इसको सरल इंग्लिश में लिखा जा सकता है। और उसके बाद उन्होंने उसका हिंदी अनुवाद � パラアンナファーのアンドランシャラ、ウカタロー、アパスチャリンカ、チャーハトゥイドジャー、ヤラサ、アンハトゥイドジャー、キャラ、タウナ、インディアノワティアニカレーパタンコ。アマイ、パンダラココ、ティアコ、メインディアンスクション、チャーハトゥイドジャー、スカ、インデアノワドナチエ、アマネ、ジョアンナビカレーカタタタンコボーダ、キシャミスマイ、ドジャー、キャラコ、ジャー、ワンダ、アンデアンダバ、カミミミミミリアゲサム、チャー、スプリスカ、ローパルノガ、 カミエペ、チャリスメイプ、パテリコ。アフルトサークルの場合は、アメイカンパディていカセチキキボール、キスカンセトラプション、カモヤガ。スケフィー・ウォーネ、インディメイ、タフキア、パターマイドジャーディアたボ。パーボーダフキコピカレカタウトのシャン。ジステラスメネイスキアメイトメイ。 カレーカーのカレーカーのカレのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカーのーカーのカレーカーのカレーカーのカレーカのカレーのカレーカのカレーカーのカレーカのカレのカレーカーのカレーーカレーカーカーのカレのカレーカーののカレーカーのカレーカーの Uh, right, Rahulmatha.com/301h.html तो हम कार्यकर्ताओं को अंग्रेजी और हिंदी दोनों ड्राफ्ट पढ़ते सुनाते हैं। मतलब फिर से मैं मेन बात पे आता हूँ कि अन्ना की जो मुमेंट ही, वो इल्यूशन ऑफ़ ड्राफ्ट था। कार्यकर्ताओं का कहाँ कि देखो एक ड्राफ्ट है हमारे पास, कानून है, पर कार्यकर्ताओं को वो ड्राफ्ट समझाने की कभी जबकि हमारा पूरा मोमेंट है वो ड्राफ्ट पर आधारित है कार्य करता हूँ वो ड्राफ्ट बताया जाता है ड्राफ्ट समझाया जाता है और अंदर ला जाता है कि ये ड्राफ्ट ही पहला और आखरी नेता है पूरी मोमेंट में कोई व्यक्ति नहीं है दूसरा उस पूरी मोमेंट में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था और नॉन कैपिटलिटी � でも、今は、India は、corruption を行うと、それを行うと、それを行うれを行はと、それを行うと、それを行うと、それを行うと、それを行うと、それを行うと、それを行と、それを行うと、それを行うと、と、それを行うと、それを行うと、それ 私はそれを知っているときに、インターパイ・デモクラシーやインタープデモクラシーです。今、私はそれっているときに、私はそれを知っているときに、私はそれを知っているときに、私はそれをすっかいるときに、私はそれを知っているときに、私はそれを知っているときに、私はそれを知っているときに、私はそれを知っているときに、私はそれを知っているときに、私はそれを知っているときに、 राइट टू रिकॉल लोकपाल की बात अच्छी लगी लेकिन उन्होंने इंडिया में इस करप्शन के अंदर वोटिंग ही नहीं होने दी कि राइट टू रिकॉल लोकपाल होना चाहिए नहीं उन्होंने बस बोल दिया कि राइट टू रिकॉल का प्रचार बंद करो राइट टू रिकॉल लोकपाल का विरोध करना है राइट टू रिकॉल लोकपा� アラージーは multinational company をパスペクシの問題ではアナキポリも面白いパスペクショのために、アメンシー TV チャンネルをパスペクションのために、アカバをパスペクションのために、をパスペクションのために、アナカーをパスペクシンのために、アナカーをパスペクションのために、アンナカーをパスペクションのたに、アナカーをに、アナをパスペクションのに、アンナカーをパスンのたーをパスペクション उनके मकसद थे बाबा रामदेव का इंफ्लुएंस कम करना था आ, स्वामी जी के स्वामी रामदेव जी के कालेधन के मुद्दे को रफा दफा करना था और जनलोकपाल भी पास कराना था ताकि मल्टीनेशनल कंपनियों को कम लोगों को रिश्वत देनी पड़े जबकि राइट टू रिकॉल तूरूप में किसी व्यक्ति को ऊपर लाना या किसी व्यक्ति क ऊपर से जो right to recall है उसको तो भारत स्वायत्त ट्रस्ट के राजीव देशिन जी ने समर्थन दिया था राजीव देशिन जी तो 1996 से right to recall का प्रचार करते हैं कर रहे थे और उनके वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे उनके चार वीडियो हैं यूट्यूब पे जिसमें उन्होंने right to recall का स्पष्ट जिक्र किया है उनकी हत्या हुई पे जनानुजन खड़ा करेंगे 28 नवंबर 2011 को होने वाला दो हज़ार दस को समय 28 नवंबर 2010 तो इस तरह से राइट टू रिकॉल मूवमेंट को राइट टू रिकॉल मूवमेंट किसी नेता को तोड़ने के लिए नहीं बनी है ये मूवमेंट बने शुरू की थी 1998 में और उसका मकसद है कानून पास कराना अब नहीं ये र जन लोकपाल के पीछे एक ये भी था यूएन का दबाव किस तरह से था कि मल्टीनेशनल कंपनियां हर एक देश में लोकपाल की तरह ऑलिगार्किक बॉडी चाहती है 5 10 15 20 लोगों की एक बॉडी केन्द्रलेवल पे और स्टेट लेवल पे जिसके द्वारा पूरे देश के सारे अफसरों को नेताओं को कंट्रोल किया जा सकते हैं तो यूए संस्था बनाएगा और इंडिपेंडेंट कमीशन शब्द यूज़ किया गया है और उनके सदस्यों के पास आ, पावर होगा कि वो किसी भी अधिकारी को प्राइम मिनिस्टर से लेके कलेक्टर वगैरह किसी भी अधिकारी को इन्वेस्टिगेट कर सकते प्रोसीक्यूट कर सकते करप्शन के मामले में तो बीजेपी कांग्रेस ये सारे जो पार्टियाँ थीं वो � 2011-12 के 15 के आसपास, जो भी टाइमफ्रेम है, तो अब मान लो कांग्रेस इस कानून को पास कर देती है, तो एक माहौल लोगों के सामने पोल खुल जाती है कि भैया कांग्रेस, बीजेपी और तो यूएन में के दबाव में आपने सब काम कर लिए, इसलिए ये सारे एमपीओ को भी एक नाटक चाहिए था कांग्रेस के हो या बीजेपी को या The moment at General Lompol moment was a equality inicianto or a real 雄 li では are those concepts that claim are, may be a 又 and ona demand for both banks and without their demand for the funds In R&D red-to-recall remains like this This much is monitored by the coupled destruction of multination companies It made right-to-recall always overall which Russian people are deprived including gains They always like to ask a certain company They are seeking accurate Kelowels and this moment オープンチェンジア。ハム、ティス、ドネシャン、デレテン、ナネビー、ナバダ、ドネシャン、にィレテン、トラボト、レオゲ、ティバリ、モンチン、ドネア、メア、ウー、ミュー、ミュー、ミュー、ミュー、ミュー、ミュー、ミュー、ミュー、ー、ミュー、ミュー、ミー、ミュー、ミュー、ミュー、ミュー、ミュー、ミュー、ミー、 私たちは私たちの友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達と友達とと友達とと友達と友達達と友達と友と友達と友達と友達と友達と友達と友と友達ととと कि भाई इस बारे में अन्ना को कवरेज नहीं देना तो ऑटोमेटिकली जनलोकपाल मुमेंट है वो उस वक्त के लिए जीरो हो गया अब दोबारा अप्रैल महीने में दोबारा अप्रैल महीने में मल्टीनेशनल कंपनियां फिर से जनलोकपाल का मुद्दा उछालेगी ताकि लोकपाल का कानून है वो पार्लियामेंट में पास हो जाए और तब � バイト・ウィコール・グッメンの MNC のファンディング・ミエン。 तो इस मूवमेंट का फायदा ये होता है कि भले मूवमेंट थोड़ी चलती रहे लेकिन कोई इस मूवमेंट को कोई टीवी चैनल या अखबार या मार्केटिंग कंपनी इस मूवमेंट में ब्लॉक खींच के इस मूवमेंट को स्थगित कर दे या इस मूवमेंट को रोक दे ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा जनलोकपाल में गरीब आदमी के लिए कुछ パリパリパリリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパパリパリパリリパリパリパリパリパリパリパリパリパリパパパリリリリ ピンマネメシメメメシ、サメ、トサメ、トコイ、スティーブリー、コイ <Yeah, S 1>、タイフレンディーのポシニーダー、アマニケリー、ジャンロポルディカムメ、サプノベシーバポシニーダー。ジャス、スーザー、ティアマラシム、メンーポーセッセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセンセン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 r i g h の to record district education officer カリアカタ、アマルコ、セクサネティカニジェローニエ、アマルコ、クロスバイクロスパティバタサタ、イエカノネ、ジセアプルルテカ、セクション、インプローバー、イエカノネジセアプルティカモギ、イエカノネジセプリスメンバシャーカモギ、イエカノネジメキアダラプレジュアーズカルジャッメン、パパサタニアテ、ウォフテドオフティーナフテメアジャんゲ、トウサマシオケリエ、アラザラサマシオケリエ、イトウエット、トウスプローゼルヘン、 जनलोकपाल में जो आम नागरिक की सक्रोध समस्या है उसमें लोकपाल के सपने के सिवा कुछ नहीं था। तो मैं ये इससे ये मेरा दावा नहीं करता कि मेरी मुमेंट सफल हो जाएगी, क्योंकि एक बात है कि अन्ना की जो जनलोकपाल मुमेंट या अब नया नाटक शुरू करने वाले राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल को साइडल और दूसरा भी नाटक कर रहे हैं नगर राज और लोक लोक राज लोक राज यानी कि नागरिकों को, को पंचायत और कॉरपोरेशन में उलझाएंगे लोक राज की फिलॉसफी उनकी देखना वो साफ बोलते हैं कि सिटीजन के पास पीएम और सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा 何、yani, ये सड़क बनाने में मतलब कॉरपोरेशन और पंचायत की समस्या होगा नागरिकों को 24 घंटा उलझाएगा ये उनके लोक स्वार्थ का मॉडल है मैंने जो स्वार्थ का मॉडल दिया उसमें जो मैं नागरिक है संतरी से मंत्री यानी राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से लेके राइट टू रिकॉल डिस्ट्रिक्ट पुलिस क यारी मैंने जो मॉडल प्रपोज किया उसमें नागरिकों के पास हरे सरकारी अधिकारी सत्री से मंत्री को नौकरी से निकालने का पावर है जबकि उनका जो मॉडल है उसमें साफ है कि सिर्फ नीचे के लेवल पे नागरिकों को उलझा रखो ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां ऊपर के लेवल को कंट्रोल करके देश की मलाइ खाती रहे तो उसमें उ कि उनको फोर्ड फाउंडेशन से आरबर रुपया साल का मिलता है करोड़ों नहीं आरबर रुपया मिलता है ये सारे एनजीओ वगैरह को इस तरह से लोगों को लोगो मिसकाइड करने का और दूसरा जो एमएनसी है वो टीवी चैनलों को राखवारों को करोड़ों रुपया देती है ताकि इनका नाम आगे बढ़ाया जाए और जो असली मूवमे� と、 ウケムメンメンメンハースパーカフェジャーダー。フォーケムメンメのクリティカルジーレンウケアディヘイカレカルタオコ、ウチパタニウタキウカカノンキャペラカレカカポエレスウツケツウウウウカドペスカジョサマリウカノメン。ジャムカレカタコボタタとパレゴメリバクマンメンティアニウ しかし、私たちはこのチャリ a ペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペースのチャリスペース アマたちは、このて、PDF を見て、Laptop や c t e r を見そしは、このディを見て、このディーションをのディーションを見て、このディーションのディーションを見て、このデ तो आपको क्यों इतना भरोसा है कि आपकी मास्टरमार्केट सक्सेसफुल होगी? तो पहले क्रिटिकल इग्रेडिएंट कि कार्यकर्ताओं को समझ। तो अन्ना ने कभी कार्यकर्ताओं को लोकपाल के कानून के बारे में समझ देने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया क्योंकि लोकपाल का कानून जनलोकपाल का कानून इतना घटिया है कि कार्यकर्ता� जब ये हमारे में एक कार्य करता है वो self motivated कैचसेस में हो जाता है कि एक बार कानून समझने के बाद जब वो मानता है कि हाँ भई ये कानून देश में होने चाहिए तब उसके सीनियर को उसको बार बार प्रॉम्प्ट नहीं करना पड़ता नारेबाजी देने पड़ते मीडिया आपके थ्रू बार बार ढोल नगाड़े नहीं बजाने चाहते アンナーニューファイディーバネー、ジャンルポーカーのアベンシーやミシナルファイディーバネー、アンナーニューファイディーバネー、アンナーニューファイディーバネー、アンナーーファイディーバネー、アンナーニューファイディーバネー、アンナーニューイディーバー、アンナーニューファイディーバネンナーニューフイディーバー、アンナーニューファイディー、アンナーニューファイディーバネー、アンナーニューフディーバネー、アンナーニューファイディ जनलोकपाल के कानून में आम नागरिक के लिए सिर्फ एक सपना था। 11 लोग दिल्ली में आएंगे, 11 लोग स्टेट कैपिटल में आएंगे, वो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सपने जैसे वक़्त कुछ नहीं था। और इसलिए उनकी मूवमेंट धीमी पड़ गई या फ़ैल हो गई, उसके उससे कोई ये सामित नहीं होता कि हमा� वो क्यों जनलोकपाल से दूर हट गए? क्योंकि जब उन्होंने देखा कि अन्ना ने राइट टू रिकॉर्ड लोकपाल का विरोध किया, तो अब उनके समझ में आया कि ये जो कानून है, वो एमएससी और मिशनरी के लिए बनाया है। मिशनरियों के लिए भी लोकपाल लोकपाल का कानून मिशनरियों को भी फायदा पहुंचाता है। कैसे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 ウスカパサゴ、ダマトランドピオカテ。と、日韓テレオネ、ハジャーオサロコリスマルディパティ、ダンカナパティ。と、ジャンローパーシステマイザー、と、ミシナリオカマサのジャガル、ユナセル、キャラロココタンカナパレガヤ、パサディナパレガ、オスケトワラゴ、ハジャロウザー、アサルトヘッド、ユキアラドル、リリリジュース、トラスト、オリジュース、ボディコ、コントローカティ、ウンサプトコントローアジャガ、トウスリジュース、ボディメント、パサータ、ウビシダ、ミシナリオケ、カテメアジャ ジャンプ・パトコイ・パー・パター・ジャンプ・パー・キャンプ・ライト・リコール・ロー・パー・ポナチェイ・ナイオバト・ジャンプ・パー・ト・エメンシ・パー・ミシュラン・パラと、オノーレジャー・ライト・リコール・ロー・パー・キマンキー、オノーレジャー・ライト・リコール・ロー・パー・キャ・ウィロー・キア、ト・アナギュー・ウィロー・ポール・ポール・ポール・ポール・ポール・ポール・ポール・ポール・ポール・ポール・ポールポールがールポールールポールポールルポールポールポールポールポールポールポールポールルポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポールポ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 हमारे आंदोलन में ऐसा नहीं हमारे आंदोलन में शुरूआत में राइट टू रिकॉल आता है राइट टू रिकॉल सुप्रीम कोर्ट चीफ जज राइट टू रिकॉल पीएम राइट टू रिकॉल रिजर्वेंट गवर्नर राइट टू रिकॉल सीएम राइट टू रिकॉल हाईकोर्ट चीफ जज ये तो सब पहले आता है तो इस तरह की संभावना भी ह アンドーンメイ、mm、イモトリン、ウセステメアタイ、ウエカノパダ、サマジナ、ウスコカノナチュラゲ、トセ、ピエムセ、リクレスカナ、ケヘブラザンマントリ、アピス、プラスカウィカノンゴ、ゲジェットメシャパイユ、アウスケバウセウウザンシンセアピーカニア、ウセ、アヒンサムティマハマウザンシンセアピーカニア、キアピエムコ、メイケ、ピエムコ、サンジャオ、キアカノンゲジェットメシャパイユ、 と、あいさこり、うどんしんか、concept や、ストープ、ブリュー、ビデオテープ、お、B、ハマー、エムメン、カエク、イングレーテージ、オニアナケ、マス、モ動ンメン、サステ、ウダムシン、コ、ナカララララ、コ、マセデコ、トノネジョ、モハンバイキ、タスルラキ、ドラカマカンディキ、タスルラキ、ステープ、お、あクタラセ、マー、ウダムシン、コ、ナカラメキ、パトゥイ、マー、ウダムシン、キ、ジャローティニアン、コ、 महात्मा उधम सिंह निकम्मा है इस तरह की एक बात हुई तो वो भी एक मोमेंट का आ, कि असफलता का बड़ा कारण रहा हमारे मोमेंट में अपील तू महात्मा उधम सिंह वो फास्ट आता है तो महात्मा उधम सिंह का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप भी अब दूसरा वीडियो देखिए उधम सिंह के ऊप मीडिया सponsored वो भी immensey paid मीडिया सponsored सुधोमास मूवमेंट थी एक असली मास मूवमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है धन्यवाद